दृष्टि कमा निजस्थन स्थित साक्षी निजस्थित साक्षी बहिंतर्गम बहिंतर्गम अकुर्बन बुद्धिचांचल्यान बुद्धिचा करोती निजस्थान स्थित है साखी बहिंतर गुद्धि चांचल्या बुद्धि में चांचल्या ऐसे करोती में ऐसे दिखता है वस्तु तो, तो करता है कुछ नहीं स्थित है साखी और बहिर्तर गोती अकुर्वन नहीं करता वह बहिर्ंतर गही करता वह अपने स्थान में स्थित है बुद्धि तथा करता जैसे ऐसे दिखता है बुद्धि में चांचल्य बुद्धि में उसका प्रतिम्ब दिखता है तो बुद्धि में चांचल होने पर साखी में आरोप करते वो चलता जैसे जैसे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है जल को हिलाने पर प्रतिब आकाश हिलता है माल खता आकाश कंप रहा है घर के चंद्र कंप रहा है ये जो कहते जल के कंपन आरोप करते हैं प्रतिबंध में बुद्धि का चांचल्य आरोपित तो होता है शाक्षी में। शाक्षी ओ, का का ओ, साक्षी में साक्षी का प्रतिबिंब दिखता है सीधा वो साखी चैतन्य और बुद्धि का विवेक नहीं होकर भ्रम होने से वो साक्षी में आरोपित होता है चांचल्य वस्तु तो में प्रकाश बुद्धि में ही चांचल्य प्रकाश का उसमें विकार नहीं है आरोपित तो है साक्षी का निजस्थान क्या बताओ शरीर के अंदर है बाहर है आकाश में है ब्रह्मलोक में निजस्थान स्थित इतना तो किम बाह्या सत्व उच्य शंका है निजस्थान स्थित कहा बाह्यादिदेश बाह्य अंदर देश सत्व कहते बुद्धेर बुद्धेर यत्र भात्यस्ति तत्र नीत्या यत्र भात्यस्ति तत्र साधि बुद्ध्यादे सम शांत यारस्थ साखी न साखी में कल्पित है साक्षी कहीं आसित है बाहर है अंदर साखी में सब कुछ है वो कहते है अंदर बाहर केवल बुद्धि देश ही तो उसे देश हो बुद्धेर देश हो उमे बाहे और अंतर देश बुद्धि का है बुद्धि का देह के अंदर है कभी बाहर जाती है ये अंदर बाहर जैसे तो बुद्धि का है साखी में नहीं है साखी कहीं नहीं, तो सब का साधि है किसी देश में साखी नहीं रहता है सब देश साखी में कल्पित है बुद्धि आदि अशेष सम बुद्धि आदि जितने है इंद्रिया आदि है सबकी शांति होने पर ये जहाँ भान होता है सबका प्रकाश होगा वही वो अंदर बाहर कुछ नहीं जहाँ भानुवता प्रकाशक सबका वो बाह्य अंतर साखी क्यों नहीं तुमा बुद्धि देश होगी दोनों देश बुद्धि का ही अंदर बाहर तरी किम विवक्षितम तो विवक्षित क्या है इत बुद्धि जितने अशेष सम्यक शांत हो जाए तो जहां भानुवता साक्षी प्रकाश कहेंगे बुद्धि आदि में आदिपद आदि शब्द ने इंद्रिया आदि इंद्रिय प्राण आदि जितने सो से समाप्त हो गए जहाँ प्रकाश सके वही प्रकाश प्रकाशक है शब्द से तब तीत विभक्शि आदि की प्रतीत होती बुद्धि आदि प्रतीत नहीं हो स्वयं प्रकाश साखी है वो साखी होने उसमें देश अंदर बाहर आदि कुछ कल्पना नहीं है एक शुद्ध चैतन्य साखी बाकी सब कल्पित है कल्पित देश को ले करके कहा जाता है सब में है अभी कहीं ओ सब देश अल सब कल्पित है इसलिए अंदर बाहर आदि तो बुद्धि का देश है साक्षित स्वयं प्रकाश मान है छिद रूप है देश आदि सब कुछ कल्पित है अभी कहा बुद्धि आदि बुद्धि इंद्रियादि व्यवहार सब लोप होने पर समाप्त हो जाने पर जहाँ भान होता है कि वही है तो बुद्धि आदि जो सब व्यवहार लोप हो जाएगा यत्र भाति तत्र यत्र मतलब जिस देश में साखी भान होता है वही है फिर और कोई देश का साखी का आश्रय कौन फिर रहा बुद्धि आदि व्यवहार हो जाएगा तो कोई देश का आदि का भान होगा बुद्धि आदि के द्वारा भान होता है बुद्धि आदि का व्यवहार समाप्त तो हो गया तो देश का दिखेगा तो ये भाती कहा कहां कहते मैं सर्व व्यवहार उपर कऊ बुद्धिदि के सब व्यवहार जो ऊपर शांत हो गये व्यवहार नहीं है तो देश तो है न उपलब्ध देश नहीं दिखता है यत्र भाजी तत्र फिर देश ही नहीं दिखता है तो कुत्त स्वनिष्ठ फिर देश अनिष्ठ कैसे होगा किस देश में रहेगा ताकि इचासख्य स्वाभिप्राय आविष्कोती तह तो कह दिया ये कह तो दिया अभी उसका अभिप्राय का प्रकट करतेष्ट करते क्या है देश कोपी न भाषेत यदि तरह देश भाट भाट सर्वदेश प्रकृत्यम न तो स्वतः देश यदि बुद्धि आदि व्यवहार होने पर व्यवहार उपरत जब हो गया देश को भी न यदि कोई देश भान नहीं होता है बुद्धि का व्यवहार समाप्त हो गया बुद्धि व्यवहार उपरत हो गया तो देश का भान नहीं होगा तो कभी यदि तभी अस्तुअ भाग अदेशम भजते थे अदेश भाग अध्यक्ष के साक्षी कोई देश नहीं देश के साथ समझ नहीं स्वयं प्रकाश साक्षी देश के साथ कोई संबंध नहीं फिर साक्षी को सर्वत्र कहते सर्व... सर्वगत्व साखी सर्वगत या नहीं सर्वगत किसी कहते सर्वदेश प्रकृत्या एवं सर्वगौत्व न तो स्वतः स्वतः साखी में सर्वगत्व कुछ ही नहीं सर्व कोई हो तो सर्वगत्व कहेंगी पहले सर्वदेश की कल्पना हो तो सर्व को सर्वदेशक प्रकृत्या सर्वदेश की कल्पना से ही उसको सर्वगत कहा गया साखी को देश की कल्पना है देश का कोई वस्तु नहीं साखी से अलग देश की कल्पना करके ही उसमें सर्वगत्व व्यवहार होता है सर्वपाखी में सर्वगत्व कुछ नहीं सर्व ही नहीं सर्वगत्व कैसे होगा देशादि कल्पना अधिसान से देश काल वस्तु सब के कल्पना का अभिशान है साखी जितने देश है वस्तु आकाश आदि प्रपंच सब की कल्पना का अधिष्ठान है साखी वो जो अधिष्ठान सब का है उसके लिए स्व अतिरिक्त देश अपेक्षा नास्ती उसका आश्रय होने के लिए अतिरिक्त देश की अपेक्षा नहीं है और किस देश में आश्रय हो जाएगा तो स्वयं कल्पित तो हो जाएगा वो सत्य वस्तु है सब का अधिष्ठान है उसे भिन्न जितने उसमें अध्यस्थ है जो अधिष्ठान है उसको रहने के लिए कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं ये अभिप्राय है ननु देशादि अभाव यदि देशादि कुछ ही नहीं शास्त्र में सर्वगत सर्व साक्षी विरुद्ध सर्वगत आकाशवत तो सर्वगत तो सर्वगत का और सबके साक्षी कहते सर्वसाक्षित तो विरुद्ध कहते सर्वदेश सब वस्तु की कल्पना करने पर ही सब देश की कल्पना करने से सर्वगत है और सर्व वस्तु की कल्पना करने से सबका प्रकाशक है यदि वस्तु नहीं तो प्रकाशक भी किसका होगा प्रकाशकत्व भी धर्म है? उसमें वास्तव नहीं है प्रकाश वस्तु हो तो प्रकाशकत्व होगा प्रकाश ही नहीं तो है तो प्रकाशकत्व वास्तव कैसे होगा इसलिए सर्वगत्व भी ऐसा है सर्वदेश कल्पना होने पर सर्वगत्व वस्तुतः तो ना न उसमें है कोई धर्म स्वाभाविक हमें वो किन्न सद स्वाभाविक सर्व सर्वगत्व सर्वसाक्षित्व क्यों नहीं होगा कहते न तो क्यों नहीं अद्वितीय असंग बाबो अद्वितीय उससे अलग है ही नहीं कोई वस्तु तो फिर सर्वदेश कोई है, है साक्षी से भिन्न सर्वदेश है नहीं होने नहीं नहीं पर सर्वग्रह होगा और है असंग होने से किसके साथ उसका संबंध नहीं तो सबका प्रकाशक प्रकाशक क्या होगा प्रकाश के साथ प्रकाश का संबंध हो तो प्रकाश का बनेगा प्रकाश से कल्पित है अध्यक्ष और प्रकाश संबंध नहीं होगा वो तो साक्षी तो असंग है। प्रकाशक तो भी क्या है प्रकाश से की कल्पना करके सर्व प्रकाश तो प्रकाश प्रकाश तो प्रकाशक कहा जाता है प्रकाश से भी कल्पित है प्रकाशक वास्तव नहीं कल्पित साखी है साक्षी स्वरूप नित्य उसमें साक्षित्व वास्तव नहीं स्वतः सर्वगत साखी में सतह वास्तव जैसे नहीं सर्व भी न वास्तव जैसे सर्वगत वास्तव नहीं सर्वसाखित्व भी साखी में वास्तव नहीं है अंतर बहिर्वा सर्वम व बुद्धिस्तक साक्षी तथा वस्तु योजना अंतर व बहिर्वा सर्वम वम देशम परिकल्पये बुद्धि बुद्धि देश की कल्पना करती अंदर हो बाहर हो सब वस्तु जिसकी कल्पना करती बुद्धि देशत तब देशी तब देशी वहाँ आये जो देश की कल्पना साखी वहाँ है, तुम तो उसका प्रकाश है तद देशी तथा वस्तु सुब वस्तु में समझना जो वस्तु जहाँ है बुद्धि कल्पना करेगी साखी उसका प्रकाश अधिष्ठा नहीं है अभिष्ट की मैं वस्तु के अध्यस्त है इसी प्रकार सर्व साक्षित वास्तव नहीं बुद्धि से कल्पित तो होने पर सर्व वस्तु उसमें सर्व साक्षित धर्म कल्पित है अब वास्तव तो सर्व वस्तु नहीं तो सर्व साक्षित भी वास्तव नहीं है जो तथा वस्तु सुयोजत अभी कहा उसका स्पष्टीकरण आगे तथा वस्तु सुयोजित एक तथा प्रपंच विस्तार करके कहते हैं यद्यूप्येत बुद्ध्याशय तस्त भाक्षी स तो वागु गोचर बुद्ध्यादि कल्पित तत्त तस्य तस्त साक्षी भवे सतो वाघ बुद्धिया गोचर साक्षी स्वरूप वाणी बुद्धि का विषय नहीं वाग है वाघ बुद्धि का अषय है यद्यद रूपादी बुद्धिया कल्पित बुद्धि के द्वारा जो जो रूपादी कल्पना होती है रूपादी की कल्पना होती वो कल्पित रूपादी सब प्रकाश करता होगा साक्षी जो बुद्धि के द्वारा कल्पित वस्तु जितने वस्तु रूप से घटपट आदि तक तत्त वस्तु को प्रकाश करते हुए उसका साखी होता है और तो बुद्धि से कल्पना होने पर उसका साखी है स्वरूप वाणी बुद्धि का विषय साखी है, है। किम तसे निज रूपम इतो वाह बुद्धिया गोचर वाहघ उपलक्षण है किसी इंद्रिया का विषय नहीं बुद्धि का विषय नहीं हो साक्षी स्वरूप इंद्रिय का विषय है बुद्धि का विषय भी, भी नहीं, नहीं।, नहीं है यदि नहीं तो मुमुक्ष लोग अवांग मनस गोचरते होते मुमुक्षणा न गृह यदि साक्षी वांग मनस का गोचर नहीं अवांग अभांग गोचरते वाणी गोचर मन का विषय नहीं है तो मुक्ष उसका ग्रहण नहीं करेगा ज्ञान नहीं होगा मुख्य को ये शंका करते है कथम तादृमया ग्राह्य चेन्मे गृह्यता सर्व्रहोपात स्वयंष्य कथम तादीर्घ मया ग्राह्य चेत ऐसी अभांग मन सोच रहे साक्षी कथम मैयाद ग्राह्य हम कैसे ग्रहण करे उसका ज्ञान कैसे होगा चेत तो उत्तर से ग्रहण नहीं करो ज्ञान नहीं हो सर्वग्रह उपसाध जिसका ग्रहण वेत वे मिच्या से अतिरिक्त अपने से अतिरिक्त सबका ज्ञान होगा एक दृग रूपे प्रकाशक बाकी सब प्रकाश है जो दीघ रूप है चिद रूप है वो तो प्रकाशक बाकी जड़ सब प्रकाश प्रकाश्य है जितने प्रकाश है सब जड़ है मिथ्या। तो बुद्धि करके सब के ग्रह शांत तो हो जाए तो प्रकाशक रहेगा प्रकाश स्वयं अवशिष स्वयं प्रकाश केवल साखी रहा सब दे प्रपंच के ज्ञान होता है चिद के द्वारा प्रकाश होता है साखी चिद रूप चिदभाष्य तो प्रकाश होता है जड़ वस्तु में सब जड़ वस्तु में मिथ्या तो करे सब ज्ञान ऊपर तो हो जाए बुद्धि के हो जाए। तो किसी का भी चिंता नहीं करे सब ग्रहण छोड़ दे जागृत सप्न सी सब दृश्य है जो दृश्य हो मिथ्या है जड़ है दृक होता है चेतन दृश्य होता है मिथ्या जैसे घटपटादी दृश्य है जड़ है यत्र दृश्यत्म तथा जड़म मिथ्यात्व मिथ्या है सपन प्रपंच दृश्य है और मिथ्या है राजु सर का दृश्य है मिथ्या है दृश्य का जितने गे बिथ्या है एक दीर्घ रूप देखने वाला है उसको छोड़कर दृश्य तो गे तो तो मिथ्या तो है जागृत प्रपंच को सत्य मानते हैं, उसमें सत्यत्व मिथ्यात्व का विवाद है सिद्धांति वेदांति कहेंगे जागृत प्रपंच ही मिथ्या है किन्तु सपना प्रपंच से कोई सत्य मानता है सपने जो देखा करोड़ों करोड़ मिल गया जखन विवाद कितना रूपया रहता है सत्य है कुछ नहीं सपने में कोई पुण्य कर्म करता है पाप कर्म करता है उठने के बाद कहता में पापी कोई मानता है पापी पुण्य नहीं होता है सपना प्रपंच मिथ्या है उसमें निर्विवाद है राज्य में सर्प भ्रांति काल में दिखते समय सर्प सत्य है नहीं सर्पस्वत्य है मिथ्या है मिथ्या है भ्रांति तवित तो भ्रांति सत्यवत तो भ्रांति कैसे? तो वो भी दृश्य प्रश्य रज सर्पव अथा सप्न दृश्यवत स्वन दृश्य प्रातिभाषिक को दृष्टान्त बना करके व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्यात्व तो सिद्ध करना दृश्य तो के द्वारा समिथ्या होने पर सबका सबकी इच्छा छोड़ो चिंता छोड़ो मिथ्याव होने पर सर्वग्रह शांत हो शांत हो जाने पर स्वयं साक्षी रहता है अग्राह्य तो में भीष्टम कहते इसका ग्रहण नहीं होता है साखी का साक्षी तो सब को प्रकाश करने वाले उसको कौन ग्रहण करेगा मानो आत्मनो ग्राह्यत्व तो अभावी यदि तो आत्मा किसी से ग्राह्य नहीं होगा गृह नहीं होगा विचार नायाम माया शिष्य स्वयं इसे पहले कहा था ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाएगी और तो स्वयं रहेगा ये जो पहले कहा थे तो उत्तम परमात्मा अवशेषण न सिद्धे तो परमात्मा ही बाकी बचता है इसे पहले कहा था उसी सिद्ध नहीं होगा तो कहते कथित हो जाए सब ग्रह प्रशंसा तो स्वयं रहेगा सबके ज्ञान द्वैत प्रपंच का ज्ञान मिथ्या का ज्ञान नहीं होगा तो स्वयं रह जाएगा स्वात्मा अतिरिक्त द्वित से, से मिथ्या तो निश्चय अपने से भिन्न जितने है सब दृश्य में द्वित प्रपंच मिथ्या है मिथ्या तो होने पर तब प्रती उपांत हो प्रती जब मिथ्याय हो गया प्रती शांत हो गयी स्वात्मा एवं सत्यतः अवशिष्य है अपने स्वरूप ही सत्य रहता है यद्यपि उत्तर न्याय न स्वात्मा परिशिष्यते हैं स उद्देद प्रपंच मिथ्या है की प्रती शांत होने पर आत्मा रहता है तो ठीक है तथा तदाप्रोक्षा किंचित प्रमाणों प्रमाण के लिए कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ऐसा संक्रमण से उत्तर देते है न त्रपेक्षा अस्प सशस्व तादृग वित्पत्पेक्षा चेति पट गुरोर्मुखा तरह माना अपेक्षा नास्ति साक्षी रूप आत्मा के लिए प्रमाणिक की अपेक्षा नहीं है क्यों नहीं सकाश स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप है स्वप्रकाश स्वरूप उनसे प्रमाण जन्य अतिशय उसमें नहीं से है घटपट आदि प्रमाण जन अतिशय है घटपट जड़ है घटाकार वृत्ति होने पर वृत्ति प्रतिफलित जन्य अतिशय घट में होता है इसलिए वृत्ति व्याप्ति घटपट में है सिद्ध रूप आत्मा में वृत्ति व्याप्ति तो जैसे घट में वृत्ति व्याप्ति है अज्ञान की निवृत्ति होगी और वृत्ति से चैतन्य जन अतिशयु में अहम सिंह होने पर निवृत्ति हो जाएगी और ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए प्रमाण की वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की जन अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा सब प्रकाश के स्वरूप फल व्याप्ति नहीं है इसलिए ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है केवल और ज्ञान की निवृत्ति के लिए तद भिन्न की निवृत्ति तदृति मुख्या ना और ब्रह्म भिन्न के निवृत्ति करने के लिए प्रमाण उसको प्रकाश करने के लिए कोई प्रमाण नहीं <coughs> तो पूरे शंका करने वाले शिष्य पूछता है अपेक्षा चेत ब्रह्म स्व प्रकाश होने से सतस पूर्ण होता है उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं ऐसे ज्ञान होने ज्ञान की आवश्यकता तो है तारदिक अपेक्षा यदि तुमको है तो गुरु और मुखात्म गुरुमुख सूची श्रवण करो वेदांत ग्रंथ श्रवण करो यही प्रमाण है वेदांत प्रमाण है तेतुम स्व प्रकाश स्वरूप न आत्मन स्वप्रकाशतया तो मानव नापेषते आत्मा स्वप्रकाश है इसलिए सतस पूर्ण होता है प्रमाणिक अपेक्षा नहीं इस प्रकार वित्पत्ति सिद्धि के लिए वित्पत्ति होने के लिए निश्चय होने के लिए मानव अपेक्षित प्रमाण अपेक्षित है प्रमाणिक बिना निश्चय कैसे होगा इत्याश्य श्रुतिरवात्र प्रमाण मीहा प्रमाण गुरुमुखे श्रुति पढ़ो का दृ वित्पत्तिपेक्षा चेत श्रृचिन्ट गुरुर्मुखा एवं उत्तम आत्मानुभव उपाय अभिधा मंदा मंदाधिकारी नम दर्शयती उत्तम अधिकारी का आत्मा अनुभव का उपाय उत्तम अधिकारी के लिए आत्मा अनुभव का उपाय कथन किया इसी प्रकार चिंतन करना श्रवण करना साक्षी रूप चिंतन करना का समय अनात्म बुद्धि करके सब का छोड़ना बुद्धिग्राह जितने है आत्म से स्वस्थ भिन्न जितने हैं सब दृश्य होने के कारण ज्ञ होने के कारण मिथ्या है मिथ्याय करके बार बार स्वप्न और जागृत का दोनों को परस्पर तुलना करना स्वप्न दिखते समय सत्य रहता है वस्तुतः तो नहीं है। इसी प्रकार जागर दिखते समय सत्य लगने पर भी है। ए शास्त्र प्रमाण नेाना किंचन श्रुति कहती ब्रह्म में नाना नहीं। है सदैव समय एक अद्वितीय सर्वम खल ब्रह्म ही सब ब्रह्म सत्य तो नहीं वासुदेव सर्व प्रमाण बहुत ही तर्क के द्वारा मनन करके ऐसे निश्चय करने पर अन्य शुभिंता छोड़ दे तो स्वयं आत्मा स्वरूप अधिकारी के लिए आत्मानुभव उपाय कथन करके मंदा अधिकारी के लिए उसको तम दर्शे आत्मानुभव का उपाय यदि सर्वग्रह त्यागो शक्यम व्रज शरणं तदीनोतर गई बहिरे गोभूयता यदि सर्व ग्रह त्याग अशक्य है सबके ग्रहण का त्याग सबका ज्ञान होता है उसका त्याग करना सरल नहीं है छोड़ देना सबका सबका ग्रहण छोड़ दो बार बार मिथ्या तो बुद्धि करे इस सब से मिथ्या है उसको चिंतन करे कुछ लाभ नहीं है शरीर भी मिथ्या है शरीर भोग्य मिथ्या है इसे अनेक करोड़ों जन्म प्राप्त हो होगी कितने भोग हो गया और बाकी सब इसे ही समय समाप्त हो जाएगा अनाधिकार से भटक रहे इसलिए थोड़े सावधान होकर के विचार करे दृश्य प्रपंच मिथ्या है बार बार सूची में आता है तो उसका चिंतन छोड़ दे और हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है चिंतन छोड़े ऐसे विचार करे मिथ्या तो बुद्धि बार बार करे तो सर्वग्रह त्याग होगा मिथ्या तो बुद्धि नहीं करे बैठ करे चिंतन करे नहीं होगा बार बार मन भागेगा भूख लगती है और भोजन रखा लगा भोजन की इच्छा नहीं करो इच्छा होगी भूख लगती इच्छा होगी थोड़े दिन समय रह जाएगा फिर बहुत भूख लगन करेगी इच्छा हो गया नहीं कितने डर लगे भूख है और खादे है और यदि मिथ्या तो निश्चय तो खाने की चाहोगी झूठे लड्डू बना गया मिट्टी के लकड़ी केला के सेव रखा हुआ देने पर क्यों खाएगा मिश्र तो बुद्धि दृढ़ करने के लिए करना पड़ता है बार बार मिथ्या तो बुद्धि होने पर सब ग्रह चिंतन चुपता है ये उत्तम के लिए मंदा अधिकारी कहते सर्वग्रह त्याग दर्शक सके, सब ग्रह त्याग सरल नहीं होता है तरही धीम शरणम ब्रजो बुद्धि शर्णम उसके शरण में जाओ बुद्धि के सामने कैसे जाना तद अधीनो अंतर बहिर्वा ऐसा अनुता बुद्धि का देना बुद्धि के द्वारा जो जो कल्पित होता है वस्तु बाह्य अंदर बुद्धि जिस चीज को ग्रहण करती है उसका साक्षी है बुद्धि का साक्षी बुद्धि के विषय का भी साक्षी है इसको अनुभव करो प्रतिबोध विधि समतम प्रत्येक ज्ञान का साखी बुद्धि का साखी है घट को ग्रहण करते ज्ञान होता है घट ज्ञान ज्ञानता त्रिपुटी को प्रकाश करने वाला साक्षी है घट ज्ञान होते ही आपका संशय भ्रम नहीं रहता है तो घट ज्ञान को जानने वाला ही साक्षी है आपको घट ज्ञान होने पर आप जानते हो तो घट ज्ञान का साक्षी आप हो तो बुद्धि के साक्षी बुद्धि के शरण में जाओ बुद्धि के साक्षी रूप से अपने को चिंतन करो सर्वग्रह त्याग शक यदि तब बुद्धि के शरण जाओ बुद्धि के अधिन अंतर बहिर्वा ऐसा अनुभव था बुद्धि के द्वारा जो कल्पित है अंदर बाहर जो कुछ है उसका साक्षी रूप से अपने स्वरूप उसका अनुभव करो मैं साक्षी रूप से चिंतन करो। बुद्धि सरण से किम फलन इत्यतः तदीन अंतर बहिर्वा ऐसा अनुभव था अंदर बाहर साक्षी रूप से चित है बुद्धि यद परिकल्प्य बुद्धि के द्वारा जो कल्पित है बुद्धि का जितने विशेषि की कल्पना है जितने बुद्धि के द्वारा विषय ग्रहण होते हैं बाह्यम अंतरम बारह सर केन्द्र हो तस्त साक्षित्व उसके साक्षी प्रकाश के आत्मस्वरूप तद अ परमात्मा साक्षित्व तो न बुद्धि के अधीन है मतलब बुद्धि का प्रकाश के तथे अनुभव काम ये सबका प्रकाश के मैं हूँ ऐसा चिंतन करे यही चिंतन करना है यही सर्वत्र बुद्धि जहाँ जहाँ जाती जो चिंतन करते तो बुद्धि का में प्रकाशक दृश्य बुद्धि दृष्टा सौ का त्रिपुटी के में साक्षी हूँ जागृत सपन तीनों का मैं साक्षी हूँ जागृत का अनुभव करने वाले सपन प्रपंच का दृष्टा सुरशुति के साक्षी जो साक्षी होता है उससे भिन्न साक्ष्य दृश्य भिन्न है आप जैसे घट को देखते हो दंड को देखते हो आपसे भिन्न है दृश्य जितने आपसे भिन्न तो आप है जागृत प्रपंच भी आपका ज्ञान है दृश्य है सपन प्रपंच प्रपंच विलक्षण बार बार चिंत करें सौका साक्षी में हूं श्रीमद परमहंस परिराज का चाहिए विद्यारण्यकृत पंचदश्या नाटक दीप प्रक्रम दशम समाप्त